श्री हनुमान जी महाराज ऐसा भी नहीं करते कि पर्वत को छूए नहीं और ऐसा भी नहीं करते कि वहीं रुक जाएं श्री हनुमान जी महाराज ने दो काम किए हनुमान तेहही पर अदस करपुनिकी न प्रणाम हनुमान जी ने स्पर्श किया प्रणाम किया लेकिन जब मैनाक ने कहा कि आप यहीं ठहर जाओ श्री हनुमान जी ने कहा राम काज की बिना मोही कहा विश्राम राम जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहा सोने को छूना बुरा नहीं है पर सोने पे सोना बुरा है मोटर साधन है साधन से साधिक तक पहुंचा जाता है इसलिए धन भी साधन है धन का उपयोग करना आना चाहिए उसको छुएं, उसका उपयोग करें पर लक्ष्य वह ना हो लक्ष्य तो श्री सीता जी का दर्शन है देवता भी प्रसन्न हुए कि जिन हनुमान जी को सोने का पहाड़ नहीं रोक सका उन्हें लंका में सोने का किवाड़ क्या रोकेगा अपने यहां लक्ष्मी नारायण भगवान की उपासना सीताराम जी की उपासना श्री राधा कृष्ण जी की उपासना माता के द्वारा पालन पोषण होता है इसीलिए अपने दो शब्द हैं सुख और शांति धन के द्वारा सुख और भजन के द्वारा शांति धन से मिलते हैं साधन साधन से सुविधा सुविधा से सुख भजन से अंतकरण निर्मल होता है वृत्ति अंतर्मुखी होती है शांति मिलती है दोनों इसीलिए श्री हनुमान जी स्वर्ण पर्वत को प्रणाम करते हैं रुके नहीं आगे चलने लगे तो एक दूसरी देवी आ गई सुरसा नाम अहन कह माता सुरसा नाम अहन कह माता सुरसा नाम अहन कह माता नाम Sur sa naam hare na ke pa Sur sa Sa चित्र है सर्पों को जन्म देने वाली सुरसा अजय सर्प क्या है संशय सर्प ग्रसे मोहित संशय के सांप और संशय के सर्प को जन्म कौन देती सुरसा सुरसा माने प्रशंसा इस संसार सागर को पार करने में दो ही कठिनाइयां हैं या तो हम पदार्थ में अटकते हैं या प्रशंसा पाकर भटकते हैं हनुमान जी ने जैसे ही सोने के पहाड़ को छोड़कर चले तो प्रशंसा आ गई जैसे ही कोई त्याग करता है तो प्रशंसा तुरंत आगे आ जाती है। और मुझे तो लगता है कि चाहे कोई संग्रह करे और चाहे कोई त्याग करे लेकिन मन में दो अक्षर की अभिलाषा रहती है लोग कहें वाह बस ये वाह सुनने के लिए कितनी आह भरनी पड़ती है एक कहता है इनके पास इतना दूसरा कहता इन्होंने इतना छोड़ दिया शुरू बोली मैं तुम्हें खाऊंगी हनुमान जी ने कहा कि माता हम जानकी माता का दर्शन करके राम जी को संदेश दे दे फिर तुम्हारे मुंह में प्रवेश करेंगे अभी नहीं बोली मैं तो अभी खाऊंगी हनुमान जी का कहना यह है कि भक्ति भगवान मिल जाए फिर प्रशंसा भी होती रहे तो कोई बात नहीं अभी ना भक्ति मिली ना भगवान और प्रशंसा होने लगी तो बीच में ही डूब गए पर सुरसा नहीं माननी हनुमान जी ने अब सुरसा ने एक योजन का मुंह फैलाया हनुमान जी दुगुने हो गए अब सुरसा कैसे खाए आठ दिन की भूखी बकरी के सामने कोई 24 किलो का तरबूज रखे के खाओ भूखी हो तुम खाओ अब इतना समय इतने बड़े तरबूज को खाए कैसे सुरसा ने 16 योजन का मुंह बनाया हनुमान जी बत्तीस योजन के हो गए जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कपी रूप दिखावा हनुमान जी दुग्ने होते जाएं बड़े होते जाएं अंत में योजन ते ही आनन कीना सौ योजन का मोह बनाया और हनुमान जी चाहते तो दो सौ योजन के हो सकते थे कि नहीं हो तो जाते लेकिन कथा आगे बढ़ती कि यही रुकी रहती हम सब लोग कथा कहने वाले यही कहते सुरसा ने 100 योजन का मुहि किया हनुमान जी दो योजन के हो गए फिर सुरसा ने तीन योजन का मुहि किया तो हनुमान जी छह योजन के हो गए फिर सुरसा ने सात योजन का मुंह किया हनुमान जी चौदह सौ योजन लोग भी हम लोगों से पूछते कि आजकल कथा कितने योजन पर चल रही है इसका तो कोई अंत है नहीं अच्छा देखो व्यंग बड़ा अच्छा है आजकल यही हो रहा है आजकल हम लोग प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे के सामने खड़े होकर अपना अपना कद बढ़ा रहे हैं तुम इतने तो हम इतने तुम इतने तो हम इतने और एक दूसरे के सामने खड़े होकर प्रतिस्पर्धा में अपना अपना कद बढ़ाने वाले कभी कदम नहीं बढ़ा पाते हैं श्रद्धा के कारण कदम आगे नहीं बढ़ता हम लोग वहीं के वहीं खड़े हैं जहां खड़े थे कद बढ़ गए हैं कदम नहीं बढ़े हैं हनुमान जी ने सोचा कि एक तो छोटा बने तब तो आगे बढ़े यात्रा अजय हनुमान जी इतने उत्तम श्लोक महापुरुष हैं उनको बड़े होने में अभिमान नहीं छोटे बनने में गिलानी नहीं सौ योजन का मुंह उसने किया और हनुमान जी इतनी जल्दी छोटे हुए अति लघु रूप पवन सुतलीना अति लघु रूप अत्यंत छोटे तुरंत अब सुरसा इधर उधर देखे के गए कहा इसका अर्थ यह है कि प्रशंसा से बचा नहीं जा सकता आप जितने बड़े होते चले जाएंगे प्रशंसा करने वालों के मुहे उतने ही बड़े होते चले जाएंगे और हनुमान जी ने क्या किया अति लघु रूप अत्यंत छोटे हो गए अब सुरसा खा नहीं सकती थी क्यों सौयोजन का मुख है आप गणित के ढंग से विचार करो तो चार कोस का एक नियोजन होता है चार सौ कोष किलोमीटर तो कुछ ज्यादा ही होंगे अच्छा इतना बड़ा मुंह कितनी भी रफ्तार से बंद हो तो घंटा डेढ़ घंटा लगेगा कि नहीं हनुमान जी बदन पैठ पुण्य बाहर आवा और इसमें व्यंग यह है कि खाने वालों के मुंह एक बार बड़े हो जाए तो जल्दी छोटे नहीं होते और हनुमान जी अत्यंत छोटे मुख में प्रवेश करके बाहर निकल आए सुरसा ने कहा हनुमान तुम सफल हो गए प्रशंसा से बचने का एक ही उपाय है कि छोटे बन जाओ छोटे मोटे तो प्रशंसा करने वालों को दिखते ही नहीं है बड़े से बड़े ही दिखते हैं बड़े बड़े अच्छा आप देखो आग जल रही हो तो हवा आग को जलाती है कि बुझाती उत्तर देना कठिन है हवा कहती पहले आग दिखाओ कैसी है आग लग जाए तो ये हवा आग को बुझने नहीं देती बड़े प्रचंड रूप में कर देती है और मोमबत्ती को जलने नहीं देती तुरंत बुझा देती है। आग तो वही है पर ये दुनिया की हवा भी ऐसी है छोटी मोटी आग को जलने नहीं देती बड़ी बड़ी आग को बुझने नहीं देती वाह वाह वाह वाह, ये वाह माने हवा इधर से पढ़ो तो वाह उधर से पढ़ो तो हवा पर हनुमान जी मांगा विदाता ही सिरुनावा देखो छोटे बनने में बड़े लाभ है श्री तुलसीदास जी के नाम से एक बड़ा प्रसिद्ध हुआ है तुलसी लघुता बड़न की बड़ी बड़पन बात और छोटे बछड़ा पाय पिए बड़े भय भूस खात गाय के छोटे बछड़े को दूध पीने को मिले और वही बड़ा हो जाए बैल तो भूस खाने को मिले और काम इतना बैल के सामने कोई एक बाल्टी दूध नहीं रखता कि आज दिवाली का दिन है तुम भी पी लो बड़े बड़े दुख साथ हैं छोटे दुख से दूर तारे न्यारे होए रहे ग्रहण चंद्र अर सूर सदगुरुदेव श्री नानक जी महाराज कहते हैं नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही दूब बड़े बड़े बह जात हैं दूब खूब की एक कवि ने कहा कौन आएगा यहां कौन आया होगा हवाओं ने मेरा दरवाजा हिलाया होगा गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं इसलिए भाई नम्र होकर रहे कभी नहीं टूट सकता उखड़ नहीं सकता श्री हनुमान जी नम्र हो गए सुरसा ने कहा मैंने दो चीजें देखी राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निदान, तुम बल और बुद्धि के निदान हो बल देखा बड़े होने में और बुद्धिमानी देखी छोटे बनने में हनुमान जी आगे बढ़े सिंह का एक ऐसी राक्षसी गही सोना उड़ाई अह <laughs> गगन चर खाई रो गई गहई छाँ शक सो न उड़ाई ऊपर उड़ने वाले की छाया तो पड़ेगी देखो कोई कितना ही ऊंचा क्यों ना हो पर कुछ ना कुछ कमी तो रहेगी एक आदमी था हर चीज में कमी निकालता कोई भी आयोजन ये गड़बड़ी रह गई ये गड़बड़ी रह गई एक बार उसी को पकड़ लिया लोगों ने कि इससे पूछ पूछ कर करो प्रमुख बना दिया अब जो काम कर ऐसा करने, ले हाँ करो ऐसा करने, ले करो तो बहुत बढ़िया आयोजन हुआ उसके बाद उसी आदमी से पूछा अब तो कोई कमी नहीं रही बताए कैसे उसी ने सब बताया था तो अब तो कोई कमी नहीं तो बोला कमी तो कोई नहीं रही लेकिन इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए जिसमें कोई कमी ही ना हो यह भी कमी निकले आएगी देखो गुण दोषमय सृष्टि है तो जिसमें गुण होते हैं उसमें दोष भी होते हैं उन्हें भी प्यास लगती है जो दरिया के किनारे हैं तो कौन आदमी कितना ऊंचा उड़ रहा है सिंगिका ये नहीं देखती वो तो ये देखती इसकी छाया कहां पड़ रही उसी को पकड़ के ऊपर वाले को नीचे गिरा के खा जा हो ये ईर्सालू ऐसे ही होते हैं किसी की भी प्रशंसा हो देखो कितना ऊंचाए आप तो ईर्षाल तुरंत कहेगा हाँ तो बहुत ठीक लेके अगर मगर लेकिन किंतु परंतु लगाए बिना यह सिंगिका रह नहीं सकती छाया को पकड़ के ऊपर वो को नीचे गिरा कर खा जाना लेकिन हनुमान जी ने कहा सुरसा सिंघिका अभी तक तूने उनकी छाया पकड़ी होगी जिसके ऊपर किसी की छाया नहीं रही होगी पर मेरे ऊपर छाया है शीतल सुखद छांह जही करकी मैट पाप ताप माया हनुमान जी सिंहिका पर भी विजय पाते हैं तीन विकारों को जीता स्वर्ण का लोभ के रूप में प्रशंसा और सिंहिका के रूप में ईरिसा इनको पार करके ही समुद्र पार हनुमान जी करते हैं और लंका में पहुंचकर लंका का दर्शन करते हैं गिरी पर चढ़े लंका ते ही देखी गिरी पर लंका चढ़े लंका गिरपल चढ़े लंका हनुमान जी ने लंका को देखा देखो श्री हनुमान जी आनंदित होते हैं लंका को देखकर पर आनंदित होना अलग बात है प्रभावित होना अलग बात है हनुमान जी श्री सीताराम जी के रंग में रंगे हुए हैं हनुमान जी तो उस रंग में रंगे हुए एक बार जानकी माता अपने भवन में बैठी श्रृंगार कर रही थी श्री लगाई मांग में रोली हनुमान जी पहुंच गए माता ये क्या कर रही हैं रोली का है? अब जानकी माता हनुमान जी को समझाएं कैसे तो उन्होंने कहा कि भगवान की प्रसन्नता के लिए हनुमान जी ने मन में सोचा कि जब भगवान इतने से सिंदूर से इतने प्रसन्न होते हैं तो हम पूरे शरीर में ही सिंदूर लगा लेते हैं और हनुमान जी लाल लाल हो गए पूरा सिंदूर लगा कर गए लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय जय जय कपीश और जो राम जी के रंग में रंगा हो उस पर लंका का रंग कैसे चढ़ सकता है जो भगवान की भक्ति के रंग में रंगा हो उस पर वैभव का रंग कैसे चढ़े हम लोग तो श्रीधाम वृंदावन में होली के मंगलमय महोत्सव में रंगने के लिए ही आते हैं भगवान के रंग में रंगे श्री राधा कृष्ण भगवान के रंग में रंगे अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात है श्री राधिका जी के रंग में भगवान रंगते भगवान के रंग में राधिका जी कहें श्याम पे दूजो न रंग चढ़े पर श्याम पे रंग चढ़े हो गोरी को श्री राधा कृष्ण एक दूसरे के रंग में रंगते हैं और हम लोग दोनों के रंग में रंगते हैं और ऐसे रंग में रंगने आते हैं ताकि ये रंग कभी उतरे नहीं हर बार भगवान श्री राधा कृष्ण की होली वृंदावन में होरी हो री हो ब्रजदार रे हो रे हो आज गली गली में होली रंग और यह प्रसंग मुझे इसलिए स्मरण हुआ कि इस रंग में जो रंग जाए या ब्रज में हरि हो मचाय ब्रज मचा में हरि हो मचाई ब्रिज में हरि हो मचाई मैं इत से आई कु दाधी का उतते कुं तक मर तुते आई सुवि राधी का इतुते भाग पदस पद थे मिल मिल भाग परस पर दिल मिल भाग पदस पद थे मिल भाग परस पर थू शोभा बरन न जाई मुरे हरी को शोभा पर न जाई बीरज हरी मचाई ज हरी होली मचाई मार फेरज हरी होली मचाई जागर में हरि होली मचाई जब में हरि हो मचाई जागर में हरि होली भजमें हरि होली हरि हो मचा